अध्यास सिद्धम ईश्वर भ्रमण और एकत्र पूर्वत्दार्योन अध्यास से सिद्ध है ईश्वर इस बात को समझाने के लिए पूर्व में जो दृष्टांत घटित पट और शुद्ध पट उनकी ऐक्यता की भ्रांति का कारण क्या है उनका अन्योन अध्यास होना इस उसी दृष्टांत के द्वारा ईश्वर और ब्रम का अन्योन को समझाने के लिए दोबारा दृष्टाना घट्ट दृष्टान स्मरणित पट के को और भी दृढ़ किया जाता है रूपोसो रूपो पटो यथा घट्टे नई कथा तक अन्योन अध्यास रूप ये जो पट शुद्ध पट था अब क्या है अन्न से लिप्त हो गया जो पट वो जो घटित पट है ये क्या है अन्योन्य से शुद्ध पट का अन्न लेप के साथ युक्त पट के साथ कर लिया आपने आप उसका भेद को नहीं देख पा रहे घटित पट को अलग और शुद्ध पट को अलग करके विवेक नहीं कर पाते हैं बल्कि आप क्या कहेंगे घटित पट है शुद्ध पट गया नहीं है कदम शुद्ध पट तो गया अब क्या गया? रह गया घटित पट रह गया ऐसी भ्रांति होती है साक्षात सा, जो है दृष्टांति बढ़िया और क्या होगा अन्य लिप्त पटो यथा घटित एकता में थी अन्य पट उस घटित पट के साथ जिस प्रकार से एक को प्राप्त हो गया तत्व तो उसी तो प्रकार से भ्रांतिया भ्रांति के वजह से माया विशेष जो ईश्वर का उस भ्रम के साथ एकता दा। भ्रांति कत्पद तो दृष्टांत विदाय भ्रांति के, के वजह से ही शुद्ध और कल्पित का एकता हो जाता है शुद्ध और कल्पित का एकता हो जाती है इस बात के लिए इस बात को कथन करके दृष्टान्तों में विधायक इस बात के लिए दृष्टान्त कथन करके आपातर्शिना भेद प्रति तो पूर्व में दृष्टान दर्शियती आपातर्शियों को भेद की प्रति नहीं होती है इस विषय में भी पूर्व में कहा हुआ एक और दृष्टांत को दो बार स्मरण कराते हुए दिखा रहे हैं मेघाकाश महाकाश विन पामी त्रमेश पात जैसे मेघाकाश और महाकाश इनको भेद करके देख नहीं पाते आदमी। मेघाकाश है? महाकाश में ही विद्यमान है इन महाकाश को पृथक करके मेघाकाश से अलग करके कोई अनुभव नहीं कर पाता है यथा उसी प्रकार से प्रथम दृष्टिया जो देखने वाले जो लोग होते हैं आपातर्शी लोग वो ईश्वर और ब्रह्म को अलग करके देख नहीं पाते पातेश्वरी है विशिष्ट तो नहीं ऐसे है, है। लोगों के लिए हम प्रकरण ग्रंथ बना रहे हैं ना पंचदशी को इसने ऐसे लोगों की दृष्टि से ईश्वर को मान के बोल रहा हूँ भाईश्वराचार्य कैसे थे वे तो अलग करके देखा उन्होंने ईश्वर को ब्रह्म को पृथक करके देखा देख करके तब वर्णन के इसलिए उन्होंने ब्रह्म से ही सीधा जगत पैदा हो गया हम कह रहे हैं यहां ईश्वर से जगत पैदा हुआ वो किसरे कह रहे हैं पामरों का दृष्टिकोण से मंद बुद्धिवानों के दृष्टिकोण से जो लोग ईश्वर को ब्रह्म से अलग कर विवेचन करके पृथक पृथक समझ नहीं पाते हैं और समझ करके उस अनुसार विवेचन करके मनन नहीं कर पाते उनके लिए हमारा है कथन ईश्वर से जगत और जो विवेक कर पाते हैं ऐसे उत्कृष्ट साधकों के लिए कार्तिक कार्य का कथन है ब्रह्म से जगत हो जाता अत दोनों का कथन में कोई विरोध नहीं है ताजात्म अभ्यास पूर्व कथन करना और या ताजा को भंग करके विवेक पूर्व कथन करना ये दोनों का अंतर है पश्यंती आपात दर्शि तद्य ब्रह्मेश्वर ऐक्यम पश्यंती न भेदम ब्रह्म और ईश्वर का एकत्व को ही देखते हैं भेद को अनुभव सभी लोग नहीं कर पाते हैं कदे भेद कर, कर मालूम कैसे हुआ निराकार है उसे साकार ईश्वर कल्पित है ये आपको कैसे पता चला जब आम आदमी समझ नहीं पाता कोई ग्रहण नहीं कर पाते तो आपने कहा से ग्रहण किया प्रश्न जब हम तो शक्ति से ग्रहण कर रहे हैं उपनिषदों से उपनिषद तो से कैसे ग्रहण किया हम भी तो, पड़े। तो हमको नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी आकाश आकाशाद अलग कहा तो तो दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर आपने कैसे जाना उसको वहां उसी श्रुति से तब कहते हैं हमारे पास लिंग विद्यमान है उपक्रम उपसंहार आदि षडलिंगों के द्वारा वाक्य का तात्पर्य निर्णय जब करता हूं तब हमें अन्य अध्यास में आती है और अभ्यास को भंग करता हुआ दो वस्तु सत्य और मिथ्या वस्तुओं की जो एकता हुई है उसको पृथक करके सत्य को सत्यम देखते हैं मिथ्या को मिथ्याम देखते हैं यह हमारी विशेषता है षडलिंग के द्वारा हमारे निर्णय हुआ है, है। उपक्रमा लिंग तात्पर्य विचारणा असंगम ब्रह्म माया ेश महेश्वर उपक्रमा उपक्रमादिंग के द्वारा तात्पर्यस्य विचारणा सत्य ज्ञान ब्रह्म यह उपक्रम वाक्य शुरू करके अंत में कहा वाक्य तक सारा का सारा वाक्यों का तात्पर्य जब विचार करके देखता हूं तो असंगम ब्रह्म क्या निश्चय किया हमने ब्रह्म तो असंग सृष्टि किसने पैदा किया मायावी महेश्वर एस सृजती ऐसा महेश्वर ये जो महेश्वर है ऐसा है वो माया विशिष्ट होकर के मायावी बनकर के सृजती मैं कहा से आई बस ये मैं पूछना है नहीं जो है नहीं उसको दिखा देने वाली का नाम माया जो है नहीं वैसे कर दिखा देने की चीज का ना मन लग दिया है ऐसी कोई चीज नहीं हो कोई तत्व तो नहीं है जो हमारे अनाधिकारी नम का कारण होता एक वस्तु को मान लिया कि जिसको जगत दिख रहा है कहना पड़ेगा तुम्हारे अंदर ब्रह्म है अज्ञान है क्यों दिखा दे रहा है जगत पैदा ही नहीं हुआ दिखाई क्यों दे रहा है। जो है ही नहीं दिखाई दे रहा जगत पैदा ही नहीं है दिखाई कैसे दिया दिखाया दे रहा है फिर दिखाई तो देता है उत्पत्ति माननी पड़ेगी पैदा कहां से हुआ कल्पना करना पड़ेगा सारी स्थितियां उसके समझाने के लिए कहने फिर तो माया को लाना पड़ा सड़ समागम मना गया तो वेदांत तो में छह चीजें नागि माननी पड़ी शुरू के बाद में कौन से कौन से ईश विशुद्धाचित जीव अविद्या चेतन और परस्पर संबंध पंचा परस्पर भेदंश अविद्या का चेतन के साथ जो संबंध हुआ वो भी अनादि और ये पांचों का परस्पर भेद जीव ईश्वर भिन्न है ब्रह्म जीव भिन्न है ब्रह्म ऋश्वर भिन्न है माया मायावरेश्वर भिन्न है और इस तरह से अनेकों जीवों का परस्पर भेद ये पांचों चीजों के परस्पर जो भेद है ये भी अनादे है। इसका श्लोक याद नहीं आ रहा लेकिन छह वस्तु मैंने नोट किया है उपक्रमोपसंहारो अभ्यास अर्थवादोपत्ति लिंगम तात्पर्य निर्णय तात्पर्य निर्णय करने में छह लिंग होता है उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपक उपक्रमोपसमार एक चीज है उपक्रम उपसमार एक हो गया मतलब आरंभ और अंत में ऐक्य तो अंसे शुरू कुछ किया अंत कुछ और कर दिया ऐसा नहीं होता रामायण शुरू कर भागवत समाप्त कर लिया <laughs> अधिकतर लोग आज के लिए उल्टा पल्टा काम करते हैं कहां से कहा चले जाते हैं कहां खत्म हो जाते हैं मल मिल रहता है तो उपक्रम ऐक्य होना चाहिए और बीच में जिस तत्व का प्रतिपादन करना है उसका अभ्यास होना चाहिए उसका अभ्यास होना और जिस कथन के कथन अभ्यास कर रहे हो वो अपूर्व होना चाहिए किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होनी चाहिए अपूर्वता होनी चाहिए और उस तत्व ज्ञान तो का फल हो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए अर्थवाद और युक्ति उपपति मने युक्ति भी होना चाहिए छिंगों से ही तात्पर्य निर्णय होता है। हैत् अवधारणे सतीम माया शेषः ब्रह्म असंग है और मायावि ही सृष्टा है ऐसा ही निश्चय होता है श्रुतमोपसंहारेक रूप प्रदर्शन उत्तम ब्रह्म असंगे पहले उपक्रम उपस उपक्रम उपसंहार के द्वारा एक रूपता को दिखाते हुए वहां पर ब्रह्म के का असंग हुआ है इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं अगले श्लोक से सत्यम ज्ञान मनंतक्रम्योपतम यथोवाचो निवर्तनते निर्णयः इसलिए असंगता के निर्णय हुए ब्रह्म शुरू क्या हुआ था सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म तो उपक्रम हो गया और में क्या बोला ऐसी से निर्णय हो गया हो माया वि नहीं ईश्वर से सृष्टि तो प्रतिपादिका श्रुतिम मायावी ईश्वर ही सृष्टा है इस बात को प्रतिपा करने वाले श्वेता श्रोत राज्य अनेकों परिषदों में विद्यमान श्रुतियों को दिखा रहे हैं देखिए माई सृजती विश्व दूसरी श्रुति ऐसी कह रही है जो तैत से भिन्न और सत्यमान क्या था तैतृय था इसे उससे भिन्न दूसरी श्रुति कौन सी श्वेदाशत्र उपनिषद की श्रुति वह क्या कह रही है माई श्रुति विश्वम माई जो है विश्व का कर सृष्टि करता है माई मेरे माई माई नो माई नहा माइन शब्द मैंने औरत नहीं संस्कृत शब्द है माइन शब्द दंडी दंडीनो दंडीन जैसे होता है माई माइनो माइना माइनम माइनो माइना ना माइना माई माई माईभ्या माई भी माइने माईभ्य माईभ मायना माईभ्या माईभ्य माइनो हो मायना माइनी माइनो माईशु हे मायनो हे माइनो माई सृजती सृष्टि में अन्य जीवात्मा है क्या हो गया संदम ने बद्ध क्या कैसे बंद गया वो मायाया उस ईश्वर ने अपनी मैं सृष्टि का कर, रचना करा और रचना कर घुस गया घुस करके अपनी माया से इन जीवों को बांध भी दिया, दिया। तत्र कौन? जीवा, सन्निरुद्धा, मने बद्धा। मंत्र दे अस्मान माई सृजते विश्व ईश्वर भी ईश्वर से सृष्टितम जीव से त्र जगति बद्धत ये श्रुति साफ साफ ईश्वर में सृष्टित्व और जीव के अंदर जीव जो है वो तो जगत में विद्यमान एक विद्यमानी बद्ध बद्धता उसके अंदर ये बात भी दर्शाती है एवं आनंदमय से जगत कारण तुम प्रतिबाद्य इस तरह से इतनी शाखा के तो निर्णय हुआ जो आनंदमय कोश है वो ईश्वर है और जो विज्ञानमयी कोश है कोश है वो अंतरियाल हो जाएगा पहले और उसी में क्या होगा सूत्रात्मक तो, तो भी रहेगा उसकी ओर ले जा रहे तस्मा जगदुत्पत्ति प्रकार इसे जगत उत्पत्ति का प्रकार का वर्णन करने जा रहे आनंदमय भूष्यात हिरण्य गर्व रूपो अभूत स्वप्रयथा भवे आनंदमय ईशो जनंदो है उसने क्या किया बहुश्याम इतिहा तो उसने क्षण किया एको एक बहुश्याम प्रजाय। एक जो मैं हूं मैं भूत हो जाऊं हिरण्य हिरण्य गर्भ रूपो भूत अब क्या हुआ समि अनंत जीव रूपा समष्टि हिरण्य गर् रूप धारण हो गया उसी प्रकार जिस प्रकार से आप सो जाते हो सो करके सोचते हो मैं आप बढ़िया संकल्प संकल कर लेते हो मैं सुंदर सपन को देखू भले सब बुरा हो जाए बात अलग चीज है लेकिन विचार से बढ़िया स्वप्न देखो इसलिए आप जो सुने जाते हैं आपके मित्र लोग क्या गुड नाइट शुभ रात्रि अर् अच्छी रात्रि बीते बढ़िया नींद आवे बढ़िया बढ़िया स्वप्न आवे कोई बुरा सब्र ना हो नींद बीच में टूटी नहीं भले उल्टा हो हो, <laughs> होता कहने वाले तो शिवरात्रि कहती है अशुरात्रि हो कोई नहीं कहना बैड नाइट कोई ऐसी नहीं लेकिन होता है उल्टा ही भले कोई कुछ कहते रहे जाना ठीक उन्नाटे बोल के क्या पाएगा शिवरात्रि बोलिए पता है उसके दिमाग अशुभ ही स्वप्न होने वाला है सबको पता है शुभ स्वप्न तो बड़े ज्ञानी पुरुषों को भक्तों को हुआ भगवान का स्वप्न होता है भक्ति में हीन है।, है ना ऐसे सपन आम आदमी को कहाँ होता है आम साधकों को आम विद्यार्थियों को सब होता है और हम लोगों को भाई पहले रटते हैं तो लोगों का स्वर हो जाता है सपन में भी लोग रट रहे हैं अच्छा झा रट रहे हैं तरक्संग रट रहे हैं ये देख, सपन देखिए क्या हो गया सोए हैं कि रट रहे हैं समझ नहीं आ रहा तो पुस्तक बगल में कई बार दिन ग्रह आँख के देख ले गलती हो रहा है सपन में गलती हुई के के फिर सब रहे। बड़ा रहे। रट दे रट, दे से रट बड़ा बड़ा विचित्र ठीक गया नींद चार घंटा बजता था था का अपना उठना पड़ता काम फट फट बगल में कमरा के हमारे घंटा बजती थी जहाँ ठीक बगल चाहो न चाहो चार्ज ओपन घंटा इतना तो चौकीदार लाभ है लोग समझते नहीं है और जी महाराज जी बताते थे एक बार उनके जो गुरु थे गीता स्वामी जी जिनकी सेवा करते गुरु ने नहीं गुरु, गुरु के गुरु भाई थे उत्तरकाश स्वाम में स्वामी जी नाम बहुत प्रसन्न थे आज देवी आश्रम कुछ नाम से ऊपर है थोड़े बाद में इनके गुरु भाई कमलेशानंद जी उसके महंत उनके पास जब रहने लगे तो उनको पढ़ाते थे उन्होंने तो देखा थोड़ा आलसी ही राम जी थोड़े लेट से उठे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है मेरे तबियत ठीक नहीं रहता बुड्ढा हो गया है सब ठंड ठुंड लगता है मेरे को चार बजे उठ के नहा धो के चाय बनाते बात हो गया अब रामायण जी बजे राम चार बजे चाय कराना है तो तीन बजे तो उठना पड़ेगा तीन बजे पड़े उठेंगे तब तो खुला करेंगे दंत मज्जन करेंगे डोल डाल होगा स्नान करेंगे गरम पानी बनाएंगे ठंडी का इलाका है नहाए धोए फिर उसके बाद वो स्टॉक का जमाना कोई गैस तो होता नहीं था बत्ती हो तिल्लाओन किसी तरह से बनाए जलाओ जलाओ लेके चाय बनाओ महाराज जी को चार बजे पहुंचाओ वो तो कहते बड़ा बुरा लगता था क्या है सगरे सगरे चार बजे चाय पीने के महात्मा कपड़ा <laughs> पायम मर जाए चीज जाए क्या फर्क है अद्विध वेदांति और चार बजे चाय <laughs> उस समय बुरा लगता स्वयं महाराजी कहते थे तुम लोग पढ़ाते मैं उस समय बुरा लगता लेकिन करीब पांच छह बजे तक बात समझ में आई उनको पीने से कोई नहीं, तो ये बात हुआ गया बचा वहीं पड़ी रहती पीते ही नहीं पीते ही नहीं पीना कुछ जरूरी था उनके शुरू में जान के पीते थे ताकि ये सोचे की इनके लिए जरूरत है आदत थी ऐसी सोचे वो जब बाद उन्होंने देखा हो तो पीटे नहीं ऐसे पढ़ा है तब तो समझ में इन्होंने मेरी याद सुधारने के लिए अपने चार बजे चार, वज़ी चार वज़ी। हमें जल्दी उठाने के लिए हमको चार बजे लघु पढ़ने वाला सिद्धांत पढ़ने जाना पड़ता था बनारस में चार बजे पढ़ाते थे आचार्य अब ठीक पांच बजे लोग दस मिनट बंद कर देते पूर्ण मधुबी भागते थे गोइमत आरती में खड़ा होने नहीं तो बिस्तर निकालते बाहर करके कुठा लिया मैं में नहीं था पाँच बजे साढ़े पाँच आरती वगैरह हो गया फिर साढ़े पाँच बजे भाग गई अच्छा हमारे गुरु लोग भी हमारे कृपा किए हैं जान बुझे टाइम दिया जल्दी उठ के नहा के पहुंचना पड़ेगा हरे हम सवेरे आप पाठ रखते साठ बजे तो लोगों से महाराज जल्दी हो गया आठ बजे मैंने कहा था तुम लोग क्या विद्यार्थी तो लोग हमारे गुरु लोगों ने चार बजे बोला हमने एक शब्द नहीं बोला कभी महाराज जल्दी हो जाता है हमें आरती में जाना पड़ेगा सुबह जल्दी पर रात को से सोना कैसे होगा कभी जो टाइम बोला गुरुओं के मुख से निकला उस टाइम हाजिर और सात बजे आराम से चाय पी के नहा आ रहे हैं तब भी कर रहे हैं जल्दी हो गई ठंड लगती आने में चार बजे जाने में हमें ठंड नहीं लगी तो सात बजे आने में ठंड लग रहा आजकल के विद्यार्थी बिना गर्मी के दिनों में भी हम जाते साढ़े ग्यारह बजे टाइम दे दिए क्योंकि इंदिरा दोपहर का साढ़े ग्यारह बजे दोपहर में कितना धूप हो जाए बनारस लू चलता है हम क्या कर देते हैं अंदर से बनियान गीला पहन ऊपर से चादर उसके ऊपर कंबल ओढ़ के जाते थे गर्मी लू ना लगे इसी फिर तो लोगों ने बोला पागल जाओ ऐसे इस दिमाग खराब हो जाएगा उसे लोगों ने प्यास बांध दो में भले खाते नहीं है लेकिन प्याज काट करके छोटा टुकड़ा ना के जाते उसको लेकर के राजनीति प्याज खाता है कमरे में रखा है मैंने कहा जन्म से नहीं खाया अब खाने को मौत न बता गई है जनम से नहीं खाया है कोटारी तो को विश्वास नहीं ऐसा नहीं जाती है देखा जा इतना बजन जा बेचारा क्या टाइम वो रखे जी भी कम नहीं नहीं। वो पढ़ाते नहीं थे। गर्मी के दो महीना हर बार उन्होंने कहा छुट्टी करोगे तो कैसे होगा दो तीन गुरु को बताया वो लोग पढ़ा रहे, रहे।, लो रहे। इसलिए आप भी पढ़ाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा तो उन्होंने उस साल मेरे वैसे कूलर खरीदा और जहां उसकी परीक्षा देखता हूं कितना निष्ठा है पढ़ने में साढ़े ग्यारह बजे बुलाया गया तब भी हम जब इतना प्रभावित हो गए तय अब तुमको तो गए क्या अब एक घंटा पढ़ाने से काम चलेगा गए हम तुमको दो घंटा पढ़ाएं, टाइम भी बढ़ाए इधर खुश हो गुरुजनों की कृपा ऐसी थोड़ी मिलती है वो परीक्षा भी लेते हैं उसी हिसाब से कृपा भी बिल्डार परिभाषिका दास नक्षक्र जैनियों का ग्रंथ विज्ञप्ति मात्र से बौद्धों का ग्रंथ धड़ाधड़ होने समाप्त गर्मी गर्मी में ऐसे कठिन क्रम तो पूरा करे जैसे नहीं देगा सब भाग जाते हैं गर्मी में बनारस छोड़ के। और तो कैसे कैसे आ रहे थे बड़ा आश्चर्य विद्या में विद्या निष्ठा होनी चाहिए अब सभी तो विद्या की कृपा होगी सास कृपा से थोड़ी हो जाएगी और यहाँ पर लोग थोड़ी सी इधर उधर हो जाते तो भाग जाते पेट में गैस हो गया तो भाग गए थोड़ी होता संकल्प हो पक्का मेरा इतना है पढ़ना लक्ष्य मेरा लक्ष्य पूरा होने तक हम नहीं जाएंगे मर जाएंगे काशी में ही करके गया था बनारस जा रहा हूं मुझे न्याय मीमांसा बढ़िया तैयारी करना बनारस छोड़ना कुछ भी हो जाए चाहे सड़क पुराना पड़े रह जाएंगे लेकिन निकलेंगे और विश्ला परेशानी गो इन वर्ष हमको राजनीति करके निकाल दिया लोगों ने मैं मंदिर में जाके बैठ गया दूसरा सब पता नहीं जाएंगे दक्षिणामूर्ति में जा जाता था जहां मालूम है वो तो किसी भी परीक्षार्थी का लोग दूसरे को रखते नहीं थे बाबा के चरणों में जो लांगे वही रंगे वहां बैठे और शाम के महात्मा आगे दूसरा आश्रम देता त्रेमठ वहा तुमको रख देगा उन्होंने शंकर भवन खास खुद आ गए महात्मा के रूप में जा रहे पहुंचा दिए जगह पर। चार महीने वहाँ रहा तब गोई मंडी कोठारी को पता चला ये सब इसका कोई गलती नहीं बिल्कुल ठीक था, थाने गलती का दुश्मन निकाल दिया चक्कर में फिर जब पढ़ने जब गया था तब मेरा सारा दुष्कूठा गोईमंड को टाइम सारी व्यवस्था थी पंखे का कमरा अकेले को कमरा, को कमरा। सब नियम के विरुद्ध में हमको टाइम रात भर तुम लाइट जलाओ कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे लिए छोटे दूसरे को दस बजे के लाइट नहीं जलाता पूरा चोट के साथ मेरे को रखा देख ला था चार महीना परेशान और उस आश्रम में क्या मिलता था चार सूखा रोटी एक पका हुआ आलू एक हरी मिर्च इतना नमक। और कुछ भी नहीं मिलता खाने में दो दोनों टाइम यही मिलेगा और दोपहर में काली चाय दूध नहीं दूध तो जितनी नहीं काली चाय देखती वो भी लेकर के चार महीने रहे और यहाँ पर दो दिन लगातार खिचड़ी बन जाए रोज खिचड़ी बने लगे <laughs> है ना। तो ऐसे बोलते। चार महीने चार सूखे छोटी छोटी खाता छोटा रोटा ऐसी रोटी बनती थी चार सूखा एक आलू देता था बुढ़ा रामजलगिरी उसको महात्मा था रामजलगिरी वो, वो मार्केट से बड़ा आलू लाएंगे लाएं ना वो काट देगा ए, बड़ा मिलेगा। तो जैसे तुम्हारी मर्जी लाई जो दो खाएंगे और क्या बाकी गंगा जब पिए ऐसे रह करके भी पढ़ाई इतना तो आसान नहीं है जो लोग समझते हैं ना तो आसान नहीं है साथियों की प्राप्ति होना हमने ये जगह जितनी सुख सुविधा में रहा उतनी हमारी पढ़ाई नहीं हुई जितना परेशानी में जब थे उतनी पढ़ाई ज्यादा हुई अब कैलाश में रहे इतना तो ढंग से पढ़ाई नहीं हुई व्यवधान व्यवधान तीन प्रकार कार्यक्रम हो रहा है कुम मेला मंडेश्वर जाना पड़ रहा है, है। और बनारस में इतनी मुसीबतें थी फिर भी इतनी तेजी से बढ़िया हुई पढ़ाई सोच नहीं सकते महाराज जी के साथ में, रामा जी के साथ तब भी जहां जाओ उनके साथ घूमना पड़ता था रोटी बना हुई बना लफड़ा सफ रहता था गो सेवा तो खूब साथ सब उस मुश्वत के झोपड़ी में रह रहे हैं कहीं कहाँ रह रहे हैं कभी कैसे रह रहे हैं क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे कैसे चल रहा है चल रहा है लेकिन पढ़ाई सबसे बढ़िया होती है ये हम देखते हैं कि जितनी हम सुविधा में जाते हैं उतनी हमारी पढ़ाई खराब होती है सुविधा की अपेक्षा विद्यार्थियों को कभी करना नहीं भगवान की कृपा है हमारे अपेक्षा राहत लेकिन हम हमेशा असुविधा में डालते थे ताकि मेरी पढ़ाई हो जाए ये भगवान की कृपा यही यहां पर जो बोल रहे ना कि सशक्ति से सब कैसे हो जाता है ईश्वर बोल रहे थे ना हम जो चाहते हैं वैसा होना बहुत मुश्किल होता है हम चाहते अच्छे सपने ही हो फिर होता है बुरा सपना इकन चाहना छोड़ दे उस पर छोड़ दो वो जो दे वो स्वीकार कर जैसा रख रहा है जैसा चल रहा है चल नहीं उसमें विवेचन नहीं करना चाहिए हमें ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है ऐसा है वैसा नहीं है सोचा ही नहीं अपना अलग से पढ़ना पढ़ाई करो बस कहानी का बाकी क्या मिला नहीं मिला कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ कौन लड्डू खा लिया तुमको लड्डू नहीं मिला चिंता मत करो खाने दो कोई मिठाई खा रहे खाने तुमको नहीं दिया तो क्या आपत्ति रहा है मिठाई से पढ़ाई पढ़ाई ज्यादा हो जाएगा क्या मिठाई का टिब्बा आया अकेला कोई खा गया खाने दो तेरे को नहीं दिया क्यों परेशान हो रहा ऐसे भी हम लोगों के साथ हुए आग लगाने वाला हमारे पास भी आए चलो स्वामी जी बसात करते सारा मिठाई खा गया हम लोग को दिया ही नहीं <laughs> <laughs> मैंने कहा सुनकर हसी आए पागड़े तुम तुम मिठाई खाने आए थे महाराजी के पास तू तो क्यों आया यहाँ से बता मैंने उसे डांटा हमारे सहपाठी था मेरे को आगे बोला उसको कोठारी सारा खा गया अपने अपने एक दो को दे दिया होगा हम लोग किसी विद्यार्थ को दिया, दिया मैंने उसको डांटा तो यहाँ क्यों आया बता मेरे दिमाग खराब करा अपने खुद के दिमाग खराब कर लिया मेरे को दिमाग खराब कर तो चलो शिकायत करने के लिए नहीं क्यों जाऊँगा तुम जाओ जो करने जाओ हम यहाँ पर लड्डू खाने नहीं आए क्योंकि रोटी मिल रही है पेट में कुछ जा रहा है ना मर तो नहीं रहे हो क्या लड्डू खाने से तुम्हारे अपने समझ में आ जाएगी रोटी खाने से नहीं समझ में आती है आ तो गया भला जाओ क्या हो डर गया महाराज चाहिए वो भी कहने मारे तुम तो बात उसमें समझ में बात सही है हम तो इसके खाने पीने की जरूरत आए नहीं थे हम तो पढ़ने आए खा दला गया मेरा वो <coughs> तो समझ नहीं आई उसको तो आज तक मानते नाम था। आज तक हो मेरे को मानते बहुत लेते नहीं आपने आँख खोला मेरा फालतू बात में बहुत चढ़ा जाता था मैंने क्या तुम लोग क्यों आए वो उद्देश्य पर ध्यान दो ना मुख्य वो रखो बाकी को देखो मत कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा सोच रहे नहीं अपनी पढ़ाया करो अपने जो तुमको सेवा बताएगी वो करो या तुम्हारे से जो हो जाएगा वो करो ये नहीं भी बताए कोई सेवा अपनी मर्जी से जो तुमसे हो सकता है जो देखो आसमन में क्या जरूरी वो काम कर दो लेकिन दूसरों को देखो मत उस क्रम उसके साथ तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ तुम जिससे आए हो वो काम तुम्हें देखना है और गुरु की सेवा करनी जिनसे प्राप्त कर रहे हो अब करो उसके बाद उसे कभी उसने बाद एक साल से ऊपर हम लोग साथ में थे बाद में उसके अंदर पूरी बदलाव कभी नहीं देखता था कभी मेरा कान खराब नहीं है कभी ये वो उल्टा पुल्टा बातें नहीं सुनाया है ये होता है विद्यार्थी में गंदा आदत दूसरों को देखना वो क्या कर रहा है क्या नहीं है, कितना बजे उठा कितना बजे कटी किया कितना हाया नहीं नहाया ते क्या तेरे को मतलब है वो सोच करके नहाया नहीं नहाया उसे तेरा पढ़ाई क्या फर्क पड़ने वाला है तेरे पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा क्या नहीं नहाएगा तो तेरा पढ़ाई नुकसान होगा क्या वो नहा लेगा तेरी पढ़ाई ज्यादा हो जाएगी क्या फालतू बातों में क्यों पढ़ते समझ नहीं आता अपनी पढ़ाई करो कौन ध्यान कर रहे कोई अपनी जो सेवा जो असंभव वो करना चाहिए तब जाके शास्त्र की प्राप्ति लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती ये हम अनधिकृत चेष्टा जो करते हैं यही हमारे लिए बाधक बनता है इसलिए यहां पर क्या कर रहे हैं यथा स्वप्न यथा सुखी स्वप्न यथा पर जैसा स्वप्न हो जाता है एक ही मैं हूं वहां कोई दूसरे किसे जब सोए थे आपका कौन कितने थे आप अकेले और सपने में अनेक पदार्थ माना किया आपने वो कहा है वो आप ये खोपड़ी के अंदर कल्पित है मैंने आप ही वहां कार हो गए सड़क हो गया शत्रु हो गया सब कुछ आप ही हो गए आपके अलावा कुछ है नहीं आप ही एकमे जो सोया वही अनेक स्वप्नाकार को प्राप्त यथा तथा ये ईश्वर एकमे माया को लेकर आप जैसा निद्रा रूपी दोष को लेकर हो जाते हो कुछ वो भी माया को लेकर के अनेक समृष्टि रूपा विरण गर्भ बन गया और सोए हुए के स्वप्न के समान ईश्वर का विरण गर्भ होना बीज का अंकुर भाव को प्राप्त करने के समान ईश्वर हिरण्यगर्भ हो गया ऐसे समझो इसलिए कहते देखो आनंदमय बहुश्यामित अवैक्षत हिरण्य गर्भ रूपो भूत सुवप्न यथा भवे आनंदमय आनंदमय ही ईश्वर सिद्ध हो गया और अयम यही ईश्वर क्या करता है बहुश्यामित्व अवैक्षत बहुत तो प्रकार प्रकार सो सो दो से कारण संकल्प कर लिया मैं एक स्वप्र को देखू और आप खुद ही अनेकों चीज होते गए और स्वप्र में उलझते गए अपने आप बन रहे हैं आप वो अन्य चीज तो है नहीं बाहर से आ नहीं रहा है आप अपनी वासना जाल से अपने एक नया जगत का निर्माण कर लेते हैं अविद्या अविद्याद्रूपी दोष से तद्युत ईश्वर ने अपने माया रूपी दोष को लेकर के सारा संसार को बनाया दिया वही विराट रूप था स्थूल है ना इसकी सूक्ष्म रूप का नाम हिरण्य ईक्षित्वाची रूप अभूतित्यन्वय तब दृष्टान्त मास तस्द वैकस्तम आकाशसंभूत इत्याण सृष्टिश्रवणसृजत युगप्रवण्च कस्योपाएत्त कश्य हेयत्तमी आकांक्षायां श्रुत्युप्युपेतवाद उभ्य मस्द वै तस्त्म आशसो ब्रंश सृष्टि और क्रमीण सृष्टिवर्णन व इदंम सर्वसत लोकान्सृजाईत्र में से सृष्टि और में युगपत सृष्टि वर्णन आया कौन सा सृष्टि मानना चाहिए? विरोधी बात आ गई ना क्रम मानना युगपत मानना विरोधी बातें है विरुद्ध दो सृष्टि का कथन हो गया है तो कौन सा सही है युगपत क्षरणाचार कश्य उपाध्य तुम कश्यवा हे तुम कौन सा सृष्टि उपाधि है और कौन सा हे है इत्याकांक्षायाम श्रद्ध युक्ति तत्वा भय श्रुद्धि और युक्ति के द्वारा गृह होने से दोनों ही सही है कोई गलत नहीं क्योंकि भी क्या आपको क्रम से भी देखने लग जाते हो आप हैं, आपने सोचा एक दूसरी चीज बनी इसको लेकर विचार किया ऐसे करते करते क्रम आप स्वप्न बना लेते हो दुनिया भर धीरे धीरे और कई बार झटी भी स्वप्न खड़ा हो जाता है एक साथ जैसे हम लोग खुद के सपने कहीं कभी क्रमेण स्वाप्र पदार्थ देखने को मिलता है कई युगपत सफल उपस्थित हो जाते हैं उसी प्रकार से जगत भी क्रमेण और युगपथ है कोई आपत्ति नहीं कैसे होगा सृष्टि दोनों कभी यही ज्ञापन करता है सृष्टि की मिथ्या यथा स्वप्न मिथ्या होने के नाते कभी क्रम से कभी युगपत होता है जगत मित होने के ना नाते कभी श्रुति ने कहा कभी क्रम से उत्पत्ति बता रहा है कभी श्रुति युगप उत्पत्ति बता रहा है इसे ज्ञापन क्या होता है यह सृष्टि सपर्वत मित है। क्रमेण व ऐसा सृष्टि जेया यथा श्रुति दिविध श्रुति सदभाव दिवध स्व क्रमेण विगपद वैसा सृष्टि ऐसा सृष्टि क्रमेण यथा श्रुति जहां श्रुति जैसे कहिए वैसे आपको मानना चाहिए क्यों दिव्य सद्भाव दो प्रकार का श्रुति सदभाव है और दोनों श्रुतियों का हम कोई विरोध नहीं मानते हैं और दोनों श्रुतियों में समान प्रामाणिकता है युक्ति क्या है दिविध स्वप्न दर्शनार्थ दो प्रकार का स्वप्न होता हुआ देखने को मिलता है संसार में इसलिए यहां दो प्रकार सुखी माने कोई जगत में दिव्य का दो दो प्रकार का दो प्रकार क्रमेण क्रमेण के अतिगपत जैसा श्रवण हो रहा है वैसे मान लेना चाहिए तत्पत्ति इस जगत सृष्टि में युक्ति क्या है दिव्य सदर्शा लोके क्रमयुक्त चक्रम युक्त जात सदर्शना क्रमयुक्त स्वापर पदार्थों को उत्पन्न होता देखने को मिलता है कभी कभी अक्रम स्वापर सकल उत्पत्ति देखने को मिलता है यह सभी का अनुभव सिद्ध है क्या था? क्या था भी समझना हिरण्यगर्भ स्वरूप निरूपे कब कथा तू हिरण्य गर्भ हो गया ईश्वर तो हिरण्य गर्भ का क्या स्वरूप है ईश्वर जब हिरण्य रूप प्राप्त हो गया सुप्रवत्त आप कह हो तो उसका क्या स्वरूप है सूत्रात्मा सूक्ष्म देहा क्या सर्वजीव घनात्मक सर्वाह मान धारि क्रिया ज्ञादिशक्तिमा है जिस पट में धागे हैं उसी प्रकार से जगत में ईश्वर सर्वहिरण्य अनुस्यूत सर्व अनुस्यूत ईश्वर हिरण्यगर्भ रूपेण उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पट में तंतुव्याप अर्थात जो अंशु है वही ईश्वर समझो अंशु क्या है ईश्वर अंशु से बना तंतु तंतु से पट उसी प्रकार अंशु है ईश्वर ईश्वर से बना है हिरण्यगर तंतुगत और हिरण्यगर से बनता है जगत। वो पट होगा इस प्रकार से दृष्टान दर्शन घटाने के लिए जान बुझ करके उसका नाम एक और रख दिया क्या हिरण्य दूसरा नाम सूत्रात्मा सूत्र युव आत्मा सूत्रा सूत्र इति सूत्र सूक्ष्म देह आत्म तो वह कैसा है हो वह सूक्ष्म देह नाम से विग्रह गया वह तो समस्त जगत का सूक्ष्म शरीर है ये ये जगत शरीर जगत तो शरीर मानते हो समस्त का वह सूक्ष्म शरीर कैसा होता है ना समझती सर्व जीव घनात्मक का नाम आकर आ गया सर्व जीव सर्वेश जीवाणाम घनात्मक सकल जीवों का घन तो तो रूप है सकल अहम मानधारित सकल के ऊपर अहम का का धारण करने वाला है। जैसे आप अपने हाथ पैर सारी चीजों पर अहम करके धारण कर लेते हो वो सारा संसार पर अहम करके धारण करने वाला है कभी तो कभी तो हम लोग भी बहुत चीजों पर हम धारण कर लेते हैं ना मेरे नहीं ये मेरे शिष्य है हूं ये साध कर लेते आश्रम आश्रम पदार्थ मैं मेरे से भिन्न मेरा इसे मेरा क्यों बोलते हम उसके साथ ताकत हो रहा है ना इसे परेशानी होती है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो परेशान हो जाते लोग ठीक ताकत नहीं हो परेशान नहीं होना जानते तो ही शरीर भी जाना है आश्रम भी जाना है सब जाना है क्यों परेशान हो रहा है, है? सर्पवत्व न्याय सर्पन्याय है ना सर्पन्याय को भूलना नहीं चाहिए अपने से गड़बड़ मत करो एक दूसरा गड़बड़ करो तो खुश करना जरूर खुश करके रोक देना अगले को ज्यादा गड़बड़ करने शाम तो के सामने चुपचाप खड़े हो तो क्या हो शाम मार देगा ये नहीं शाम को लाठी दिखाना जरूरी है शाम को मारो मत मार। ये लाठी दिखाओ जरूर ताकि वो काटना सब। किसी को हानि नहीं करना हिंसा नहीं करना गुरु ने उपदेश दे दिया और चुपचाप खड़ा है तो शाम काट के मरना मर जाएगा आदमी आइए नहीं सरपंच ध्यान रखना चाहिए नेगा जो गुरु भेज दे रहे हैं उसको कहा लागू करना है कैसे लागू करना है ये सब समझना चाहिए क्रिया ज्ञान शक्तिमान क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति शक्तियों से संपन्न वर्वशक्तिमान पटे सूत्र पट में सूत्र जगती अनुस्यूत आत्मा मन स्वरूपम जगत में अनुस्यूत है आत्म ने स्वरूप आत्मशक्ति स्वरूप के जगत में अन्य स्यूतः कहते हैं सूत्र अवक सूक्ष्म देय्याय सूक्ष्म देह है नाम जिसका तथा घनात्मक सर्व जीव सर्वेश जीवा लिंग शरीपाधि घनात्मक समस्ती स्वरूप सकल जीव लिंग शरीरत्मक उपाधियों का रूप है रूप का नाम सूत्रात्मा है है। तथा हेतु क्या कारण है हम सब के शरीरों को अभिमान वो, तो लेकर वो कैसे एक शरीर बन जाएगा हमारे सब शरीर शरीर मिला करके एक कैसे हो गया कहते हम सकल सुख शरीरों पर अभिमान कर लेता है मिला करके कोई एक और शरीर बन नहीं जाता इन सबको मिला करके एक अलग कोई सुख शरीर नहीं बना है सुख को मान कर लिया, तो इतने से उसका अभिमान को छिपा हुआ कि किस विषय में स्वाभिमान करना चाहिए किस विषय में नहीं करना चाहिए तो समझना पड़ेगा अनावश्यक स्वाभिमान क्या होता है खुद के लिए हानिकारक हो जाएगा अब देश को लेकर धर्म को लेकर के स्वाभिमान करना चाहिए उसमें किसको कितना करना चाहिए किस हद तक करनी चाहिए और स्वाभिमान के वजह से देश धर्म में संकट आ जाए तो आप किस तरह से सेवा करनी चाहिए वो भी निर्भर है या नहीं हम मैदान में खूद जाएंगे जाकर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी बाहर में बहुत लठ लेकर गलत है लड़ाई को शांत करने का प्रयास करो नहीं धर्म संकट में यार हिंदुओं को लड़ने को प्रेरणा भले दे दो इन खुद मत लड़ने जाओ तुम सन्यासी महात्मा हो तुम खुद लाठी लेके जाओगे खुद नहीं करना चाहिए अब ये निर्भर होता है अधिकार है व्यवहार तो हैभिमान है मिथ्या है, है, है, सब कुछ होना है ये जानते हो तुम्हारा भी जाना मिथ्या चले वर्णासन धर्मास व्यवहार तो पड़ेगा ना आसन धर्म का उल्लंघन करके व्यवहार क्यों कर रहे हो मिथ्या व्यवहार करने के लिए मिथ्या शास्त्र है मिथ्या व्यवहार की व्यवस्था देने के लिए मिथ्या शास्त्र भी आया हुआ है इसे मिथ्या शास्त्र आपका अभिमान मिथ्या व्यवहार करे वहां भी उल्ट उल्टा पलटा हो रहा है यह नहीं समझ पा इसका कहना है कि देखो वह घना तो समुच्च स्वरूप जो होता है सर्वेश वृष्टिलिंग सर्वेश अहम मानकता सकल वृष्टिलिंगों में क्या कर अहमता का अभिमान ऐसा आप राष्ट्र के ऊपर आपकी अहमता सारे हिंदुओं पर का अभिमान है या नहीं, नहीं। तो हिंदू को कुछ हो रहा है तो आप नाराज हो जाएंगे हिंदुओं के साथ गड़बड़ कर रहा है मैंने उस हिंदू का भी आपका अभिमान है ना उसके ऊपर वो तो हमारा है मेरा है मैं ही हूँ मेरे को कष्ट ले रहा है इसका मतलब ऐसे आप भाव हो जाता है हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं फिर तो तो तो तालात्म्य हो जाते तीसरे कहते वो जो तादात्म्य है वह उस शरीर के शरीर एक नहीं हो जाता या एक नया नहीं, नहीं बन परमात्मा हिरण्य गर्भ अवस्था जगत प्रति तो दृष्टान्त माह हिरण्य गर्भ अवस्था में जगत की प्रति शुरू हो चुकी है इस विषय में एक सुंदर दृष्टान्त देते हैं उस समय जगत सम्यक प्रतीत नहीं, नहीं। तो है ना अंकुर अवस्था हमें वृक्ष को दिख रहा है क्या नहीं है ना एक अवस्था है वृक्ष की वो भी इस तरह से हिरण्यगर्भ जगत का एक अवस्था ही है कैसा है वो प्रत्युषे प्रदोषेवा प्रदोषे वग्न मंदे तम लोको भाति यथा तक अस्पष्टम जगत इच्छत है उषा में सवेरे सवेरे का समय क्या होता है बिल्कुल चार सवा चार बजे ना पूरा प्रकाश है ना गोरंग का है उस स्थिति जगत अब वो कैसे दिखता है धुंधला धुंधला धुंधला जगत तो दिख रहा है।, है ये सब पहाड़ पोड़ दिख रहा है लेकिन वो धुंधलापन के साथ दिखता है साफ नजर नहीं आता प्रदोषे वा रसायन में भी सब धुंधलापन के साथ दिखता है साफ साफ नजर नहीं मन्दे आता बिना लाइट का टॉर्च कामस मंदे तमसी मंद अंधकार में, लोको बात। लोग जिस प्रकार से डुबा हुआ होकर के हमें दिखाई देता है उसी प्रकार तद अस्पष्टम जगदीच हिरणायागर अवस्था में अस्पष्ट रूपे जगत हमें भाषित होने लग है कर कर दिया करता एवं लोक तो कर प्रत्युषे और अब शास्त्र में जब हम लोग ने किया धौतपटना यथाधौत इत्यादि से पूर्व श्लोक में अभित वहां इस अवस्था कौन से बनेंगे अभी लाचित पहले अब यह धौत फिर घटित फिर लांच, तीसरी अवस्था ना भी है लाछित है शुद्ध परम हो धौत पट है ना घटित पट हो गया ईश्वर लांचित पट हो जाएगा हिरण्य और रंजित पट हो जाएगा सूजन विराट अगर रेखाएं खींची गई है रंग नहीं भरा है रेखाएं चित्रों की रेखा बना दिया गया उसको कहते हैं रेखांकित पटित पट अवस्था रंग दूरा चित्र है ये आदमी ये सब आप समझ में आ रहा है नहीं, नहीं पता तो है क्या राजा है कि क्या बना रहा है चित्र है तो चित्र आदमी है लग रहा नहीं ना उसको कोट गुट रंग रंग करेगा तब ना पता चलेगा ये मंत्री बन रहा है राजा बन रहा है कि चौकीदार बन रहा है कि क्या है इनमें चित्रों में कौन क्या है ये रंग भरने पर ही पता चलता थोड़ा बहुत मुकट आदि पर अंदाज कर सकते हो मुंगोट मंत्रियों भी पहन लेते हैं तो क्या करोगे तब देवताओं को पहना रहे सारे देवताओं पर मुंगोटी रहेगा कौन कौन से देवता गा? क्या मालूम हो जब तक वो दाढ़ी मुछ बनाए किसी किसी नहीं बनाए किस काला किसका पिला किसान नीला नहीं बनाता पता क्या जा चले कौन क्या देवता है यानी नहीं इसे रंज जब तक रंजित नहीं होता पट तब तो स्पष्ट चित्र नहीं होता अस्पुष्ट है लांचित पट अवस्था में वो अवस्था का नाम हिरण देव अवस्था लाचितम पटम दिष्ठांत सर्वतो छितो मशिया यूक्षत्रो केवल काले मसीह से लेकर के लाइन लाइन लाइन रेखाएं डाल करके बना दिएगा पूरा चित्र बना दिए कपड़े यथा सियाद घटित पट घटित पट क्या हो गया लांचित पट हो गया है जैसे घटित पट पर मशी के द्वारा अनेक चित्र बना दिया गया है वैसे ही है समझो सूक्ष्म आकार है क्या कर दिया अपने मशी के द्वारा सूक्ष्म आकारों को बना दिया रंग का न भरने के कारण से वो चित्र अस्पष्ट ठीक उसी तथा ईश्वसी बपू ठीक उसी प्रकार से उस ईश्वर का सूक्ष्म रूपये शरीर है कैसा आइए सर्वत्र अनेक जीतक तो सुशरीरों के द्वारा अनेक योन सुख शरी प्रकट हो गया अस्पष्ट चौरासी लाख योनि के अनुरूप सुख शरीर कम से कम होंगे हर योनि का सुशरीर अपने का होगा नहीं जैसा शरीर है तदनुरूप उनका सुशरीर भी होगा क्षमता भी होगी सब होगा अलग अलग तीसरे तो अरबों के हिसाब से उसने सुख बना दिया आकार आकारभंद आकार, आकार जीव घट्ट पठ महिमयराकार विशेषा यहा महसीमय आकार विशेष रेखाक लाछित मिन न ईश्वर सेिंगशरी पंची वापंची लिंगशरी लांचित मुद्ध्या वैभवा दृष्टांता बुद्धि में इस बात को आरूढ़ करने के लिए बुद्धि की वैशिध्यता के आधार पर ही एक और दृष्टांत समझाते हैं कैसा है शाख जातम सर्वतो अंकुरित यथा कोमलम तत्व तेल जाने को प्रकार के पीज बो दो सारे पीजों अंकुर निकला है लेने पता चलेगा आपको किस चीज का अंक हो रही है आप पहले से बुद्धि से क्यारियों को विभाजन कर लेते इसलिए आपको मालूम भी हो जाते कभी कभी यह भिंडी का है ये जो है का है ये अमुक का है ये क्यों मालूम हो गया आपको क्योंकि आप पहले से क्यारी विभाजन बीच को विभाजन करके डाला है यह आपकी बुद्धि पहले से बैठा हुआ आपको है आपको मालूम है ऐसे ना सारे में जब इकट्ठा दे दिया जाए और बिखेर दो और चारे में इकट्ठा कर सब अंकुरित भी हो गए आप बताइए मैं जो कौन से कौन सी से अंकुरे जब तक पत्ते ही निकलेंगे तब तक आप बहुत पता नहीं पाएंगे किस चीज का पौधा है सारे अंकुर दिखेंगे बराबर दिखेंगे सब तब कैसे भेद करोगे आप नहीं कर पाएंगे न अस्पष्ट तब तक समझ सुंदर दृष्टान अंकुरितं शाक, वा, सस्य हो, शाक हो, कोई सस्क मात्र दिखाई दे रहा है कोमलम् है उसी प्रकार सेगदंक यह जगत क्या है अंकुरे पेलव मन मृदुम तनु मृदुकोमल तो अति सूक्ष्म जगदी इस प्रकार के सूत्रात्मक वर्णन कर दिया तस्य तो अवस्था देश से अंतिम अवसर है पंचीकृत पंचमा भूतात्मक जो स्थूल अवस्था है पंचीकृत पंचभूतात्मक कार्योपाधिक विराजमें विराट शरीरत्मक जो शरीर की उत्पत्ति के बारे के लिए तीन दृष्टान्तों के द्वारा समझा